नारायण नारायण आज का विषय है भक्त और परमात्मा एक रूप ही होते हैं आप कहते हैं हमारी बार बार गलतियां होती हैं बालक चलते समय लड़खड़ाता है या बोलते समय तुतलाता है फिर भी माँ बाप उसको दुलारते हैं उसी प्रकार मुझे भी तुम्हारी गलतियों का आश्चर्य नहीं मैं भी तुमसे स्नेह करता हूँ गलतियाँ पुनश्च ना हों तुम्हारे ऐसे प्रयत्न का भी मुझे आनंद होता है इसलिए तुम्हें अनकस नहीं लगना चाहिए। यदि गुरु ने एक बार कह दिया कि तुम्हें पिछली सभी गलतियां भूल जानी चाहिए पुनः ऐसी गलतियां मत करो तो शिष्य को यह वचन सत्य समझना चाहिए हमारी जो गलतियां होती हैं उनका परिमार्जन नाम ही कर सकता है सभी प्रकार की व्याधियों पर भगवान का नाम ही रामबाण औषधि है नाम स्मरण रूपी दवा बूंद बूंद पेट में जानी चाहिए कार्यालय में भी आप इसे ले जाएं। विद्वान अनाड़ी धनी गरीब सबके लिए यह दवा समान गुणकारी है जो यह दवा खान पान के नियमों का पालन कर लेगा उसे इसका शीघ्र लाभ होगा यदि कोई बालक जिद कर बैठा कि मैं कुएं में कूदूंगा तो पिता को क्या उसका हट पूर्ण करना चाहिए या उसे समझा बुझाकर आवश्यक हो तो थप्पड़ मारकर कर वहां से हटाना चाहिए उसी प्रकार तुम विषय वासना के लिए हट करते हो सच्चा भक्त कभी भी दुखी या परेशान नहीं होता हमेशा जीवन में समाधान मानता है फिर वह कितना भी दरिद्र या ग्रस्त क्यों ना हो यदि किसी सामान्य व्यक्ति को अपेक्षित वस्तु नहीं मिलती तो वह दुखी होता है भक्त को किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती इसलिए वह दुखी नहीं होता वह और परमात्मा एक रूप ही होते हैं जो इच्छा परमात्मा की होती है वही उसकी होती है सगुण की भक्ति करते करते वह अहम को भूल जाता है मैं को भूल जाता है मैं नहीं हूँ तू ही है मेरा नहीं तेरा ही अस्तित्व है यह भावना दिन ब दिन दृढ़ होती रहती है अंत में मैं मिट जाता है क्रमशः राम कृष्ण भी मिट जाते हैं और शेष रहता है केवल परमात्मा बीमारी हट जाने के बाद मरीज लकड़ी के सहारे चलता है उसी प्रकार गृहस्थ को सगुण भक्ति के सहारे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए जिसमें देह बुद्धि है वह सगुण के सिवाय भक्ति कर ही नहीं पाएगा भगवान को हमें कहना चाहिए ही भगवान तेरी कृपा हो और कृपा का मतलब अखंड नाम स्मरण मैं तुम्हें कभी न भूलूँ इस आधार से ही भक्ति भावना निर्माण होगी भगवान के सिवाय अन्य किसी में भी समाधान नहीं है जो भगवान का हो गया अर्थात जो नाम स्मरण में लीन हो गया वह जीवन से कभी उबेगा नहीं नारायण नारायण